नो शो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर सेवन चीज कभी पैदा नहीं होती पुराना ही मौजूद रहता है थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन पुराना ही मौजूद तो जिस जिस चीज में विकास होता है उसमें पुराना समाप्त नहीं होता सिर्फ पुराना नए ढंग नए रूप नई आकृति में फिर मौजूद रहता है जैसे बच्चा जवान होता है ये विकास जंप नहीं छलान नहीं इसलिए आपको कभी पता नहीं लगता कि कब बच्चा जवान हो गया वो धीरे धीरे होता रहता है जवानी ही आ जाती है लेकिन बच्चा समाप्त नहीं हो जाता बच्चा ही जवान हो गया होता है इसलिए मौके मौके जवान फिर बच्चे का जैसा व्यवहार कर सकता है कोई ही नहीं, नहीं। हम भी बहुत बार वापस लौट के काम करने लगते हैं तो बच्चों जैसा व्यवहार कर सकते हैं बूढ़ा भी बच्चों जैसा व्यवहार कर सकता है अब जवान धीरे धीरे धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है लेकिन ये इतने इतने धीरे होता है कि जवान कभी नहीं मिट पाता जवान मौजूद रहता है उसके ऊपर ही बुढ़ापा भी जोड़ जाता है तो जिंदगी में साधारणता तो विकास होता है और इसलिए बच्चा जो था वही जब बूढ़ा होता है तो सब मौजूद रहता है जो बच्चे में था वो वहीं गया नहीं होता हाँ जिंदगी के अनुभव और इन सबकी चोट में फर्क हो गए होते हैं लेकिन बच्चे को पहचाना जा सकता है कि ये वही बच्चा है जो अब बूढ़ा हो गया है कहीं बीच में डिस्कंटिन्यूटी नहीं हुई कहीं गैप नहीं आया कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पुरानी धारा टूट गई और नई धारा शुरू हुई पुरानी धारा ही बहती रही एक नदी जा रही सागर की तरफ ये वही नदी है जो मूल स्रोत से निकली थी, पानी ज्यादा हो गया है वर्षा के नाले मिल गए हैं पाट बड़ा हो गया चौड़ा हो गया पहचानना मुश्किल पड़ेगा कि मूल ओरिजिन पर जहां देखा था तो जरा की पतली धारा थी यहां समुद्र की तरह बड़ी हो गई आके पहचानना मुश्किल होगा लेकिन ये वही नदी है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ गया और अगर कोई फर्क पड़ा है तो क्वांटिटी का है क्वालिटी का नहीं। मात्रा बढ़ गई है पानी थोड़ा था पानी बहुत हो गया लेकिन वही है नदी कहीं नदी ने जंप नहीं लिया कहीं नदी ऐसा नहीं हुआ कि पुरानी नदी जस्ट सीज टू बी और नई नदी शुरू हो गई ऐसा गैप नहीं पड़ा कि पुरानी नदी खत्म हो गई और नई नदी शुरू हो गई लेकिन ध्यान जो है वो विकास नहीं है वो छलांग है छलांग का मैं फर्क समझाने का कह रहा हूँ कि तो ध्यान जो है वो छलांग है ऐसा नहीं है कि ध्यान करने के बाद ध्यान हो जाने के बाद आप वही आदमी रहेंगे जो ध्यान करने के पहले था नहीं वो आदमी तो जा ही चुका होगा यानी ये बचपन और जवानी जैसा नहीं होगा फर्क ऐसा नहीं होगा कि वही आदमी जो कल ध्यान नहीं करता था अब ध्यान करने लगा है नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ध्यान जिसको हो गया है ये बिल्कुल ही दूसरा आदमी ये वही आदमी नहीं हालांकि शक्ल वही होगी शरीर वही होगा हम हम आमतौर से परेशान भी नहीं पाएंगे इसमें क्या हो गया बुद्ध तो जब वापिस लौटे हैं अपने घर तो सारा गांव लेने गया पिता भी लेने गए तो पिता तो 12 साल पहले जो बुद्ध घर से भाग गया था जो लड़का तो उसी के ख्याल में उनको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि छलांग हो गई ये मेरा बेटा नहीं है जो आया है अब ये किसी का बेटा नहीं ये बेटे बाप होने के बाहर चला गया लेकिन बाप को तो क्या लगता है बाप तो पुराने गुस्से में बैठा है सारा गाँव तो स्वागत कर रहा है बाप नाराज है उसने आके बुद्ध को दरवाजे को गाँव के कहा कि मैं खुश नहीं हूं घर छोड़ के चले गए एक ही बेटा है वो घर छोड़ के चला गया हमारे वंश को नष्ट करना चाहते। वो दात रहे और वो अपने गुस्से में बातें कह जा रहा है वो बारह साल पहले जो आदमी गया था उससे बात नहीं कर रहा है वो आदमी है नहीं वो आदमी है नहीं बहुसे कैसे पता चले कि छलांग हो गई वो आदमी अब नहीं वो वही बात नहीं चला है कि अभी मेरा दरवाजा खोला है तो मैं, मैं माफ कर दूंगा अगर बात कर दे तो माफ कर देगा तुम आ जाओ लौट तो वापस अब उसे पता नहीं है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तो पहुंच गया ये लड़का वापस लौटने का उपाय नहीं कुछ जगह है जहां से वापस लौट ही नहीं जा सकता जब जंप हो जाता है तो वापस नहीं लौटा जा लेकिन अगर कंटिन्यूटी हो तो वापिस लौटा जा सकता प्वाइंट ऑफ नो रिटर्न भी है वो जम्प के बाद आता है जहां से आप लौट ही नहीं सकते यहां से कोई उपाय नहीं क्योंकि तो पुराना सब रास्ता ही गया पुरानी जगह ही खो गई पुराना आदमी खो गया वापस लौटिएगा था तो बुद्ध हंस रहे हैं क्योंकि तो उनको हंसी आ रही है कि पिता क्या कह रहे हैं ये उनके और वो गुस्से में है वो पूरी बात कह चले जा रहे हैं मैं तुझे माफ कर दूंगा मेरा दरवाजा अभी खुला है बहुत तूने कष्ट दिया इस बुहा बहुत दुख दिया लेकिन फिर भी क्षमा कर दूंगा बाप का दिल बाप का दिल क्षमा कर देता है जब वो सारी बात कह रहे तब उन्हें अचानक ख्याल आया कि वो लड़का बोल नहीं रहा वो चुपचाप खड़ा है इतनी सारी बातें हो गई उसे कुछ जवाब देना चाहिए उसे कुछ माफी मांगनी चाहिए उसे कुछ तो कहना चाहिए तब उन्होंने उन उसे गौर से देखा है तो गुद्ध हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप पहचान नहीं पा रहे जो गया था वही वापस नहीं लौटा है आप किससे बातें कर रहे है आप किस बातें कर रहे हैं जो गया था वही वापिस नहीं लौटा जब गया था तो कर बैठा अब मैं किसी कभी कहूंगी और पिता ने कहा है इस गुस्से में कि सम्राट का बेटा और भीख मांगे सड़कों पर हमारी लाज की बात शर्म की बात है कि मेरा बेटा और सड़कों पर विक्षा पा कर भी मांगे मेरे वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे वंश में कभी किसी ने भीप मांगी ये तू क्या कर रहा है तो वो भी तो कहते हैं आपके वंश में ना हुआ होगा लेकिन जहां तक मुझे याद आता है मैंने सदा भीप मांगी <laughs> आपके वंश सुना ना होगा लेकिन मेरा आपके वंश से क्या लेना देना कब ये बातचीत में बिल्कुल नहीं आता क्योंकि ये बातचीत बिल्कुल ही अलग भाषा में हो रही है बाप को तो गुस्सा आता है कि तू तो क्या बातें कर रहा है मैं तुझे नहीं पहचानता अपने बेटे को मैं पहचानूंगा पहचान। मेरा खून मेरी हड्डी मेरा मांस तुझे नहीं पहचानूंगा तो वो तो कहता है कि वो जो खून हड्डी और मांस है वो आपका होगा लेकिन वो मैं कहा मगर ये बात बिल्कुल ही कहीं इसमें तालमेल नहीं हो रहा है क्योंकि तो बिल्कुल दो धरातलों पे चल रही बुद्ध उस बेटे से बात कर रहे हैं जो छलांग के पहले था और ये बेटा उस जगह से जवाब दे रहा है जहां से छलांग के बाहर इसमें कहीं मेल नहीं हो पाएगा पाया बड़ी कठिनाई होती है वो एवोल्यूशन नहीं है रेवोल्यूशन वो विकास नहीं है क्रांति है वो इंकलाब है और क्रांति और विकास में यही फर्क है क्रांति का मतलब बीच में एक खंड आ गया एक गैप जहां से पुराना समाप्त हो गया और नए की शुरुआत हुई इसका पुराने से कुछ भी लेना देना नहीं ये बात ही और है इसको पुराने से जोड़ना ही मत। तो एक एक एक भिक्षु है जो कोई सत्तर साल का है उससे बुद्ध पूछते हैं कि तेरी उम्र कितनी है। तो वो पिता चार साल तो बाकी लोग लिखने लगते हैं कि वो मजाक कर रहा है कि सत्तर साल का बुढ़ा अपनी उम्र चार साल करता है तो बाकी लोग हंसने लगे और बुद्ध कहते हैं मत वो ठीक कहता है क्योंकि सत्तर साल इसकी उम्र नहीं वो पहले आदमी हुआ करता था वो चार साल पहले मर गया अब ये दूसरा आदमी है उम्र चार ही साल तब वो अपने विक्षुओं से कहते हैं कि तुम भी अपनी उम्र अब ऐसे ही गिनना यही उम्र गिनने का नियम मानना तो सारे भिक्षु उस गुढ़ को घेर लेते और कहते तुमने ये कैसे कहा था उसने कहा कि चार साल पहले मैं तो था ही नहीं और जो था उससे मैं कोई संबंध नहीं बोल पाता जो था वो क्रोध करता था जो था वो चिंतित होता था जो था वो परेशान था जो था वो दुखी था जो था वो अंधेरे में खड़ा अंधा था कुछ भी नहीं रह गया न मैं अबंधा हूँ अंधेरे में खड़ा हूँ न मैं असान्तू न मैं चिंतित हूं मैं दुखी हूं जो इसके पहले था वो मौत से डरता था और अब मैं जानता हूं कि मौत है ही नहीं तो मैं वो कैसे मैं ये चार साल मेरी उम्र है मैं चार साल पहले ही मैं पैदा हुआ मेरा ये जन्म दूसरा ही है इसलिए हम इस मुल्क में एक बहुत कीमती सब उपयोग किए थे द्विज द्विज का मतलब था क्वाइस बार जिसका दोबारा जन्म हुआ लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने उस कब्जा कर लिया और वो ब्राह्मण द्विज हो गए नाव बदलना नहीं हो गया दुछ। लेकिन द्विज का मतलब ये होता है जिसका फिर से जन्म हो गया वो आदमी गया और एक दूसरा आदमी पैदा हो गया लेकिन ब्राह्मणों ले, ले तो ले तो ने धरती निकाल ली और उन्होंने उसको जन्म बना दिया तो वो द्विज हो गया नाव बदल लिया द्विज का मतलब तो बहुत कीमती है ऐसा शब्द दुनिया में कहेंगी नहीं बड़ा गहरा है वो सब उन्होंने इस को जो जो दोबारा जन्म ले लिया इसको द्विज कहते हैं ये ब्राह्मण भी है असल में जिसने ब्रह्म को जान लिया लेकिन ब्रह्म को जानने के लिए दोबारा जन्म लेना जरूरी है और दोबारा जन्म लेने के लिए पहले आदमी का मरना जरूरी नहीं तो वह दूसरा आदमी कैसे पैदा होगा इसलिए ध्यान मरने की प्रक्रिया है और नए जन्म की भी उसमें पुराना तो चला ही जाएगा ऐसा नहीं है कि आप ही ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे नहीं ध्यान को उपलब्ध होते ही आप तो चले ही जाओगे जो आएगा वो इतना नया होगा कि पहचान भी लगाना मुश्किल हो जाएगी कि वही आ है इसलिए बहुत कठिनाई होती है कठिनाई जो होती है सारी वो इसलिए होती कि चेहरा वही रहेगा आदमी वही रहेगा और सब बदल गया उसके भीतर का सब कंटेंट बदल गया सिर्फ डब्बा वही रह गया डब्बा तो वही उसकी आत्मा तो पूरी बदल गई जो उसके भीतर तो जब मैं जम का कह रहा हूं तो मेरा मतलब यह है कि ध्यान को आप एक कंटिन्यूटी मत मान लेना ध्यान एक डिस्कंफ्यूज थी है। पुराने की धारा टूट गई और नए का जन्म हुआ लेकिन चूंकि पुराने की धारा के करीब ही ये जन्म हुआ है इसलिए बाकी तो सब वही का वहीं रहेगा और वो बाकी की वजह से हमारी कठिनाई जारी रहेगी अब अगर अगर एक, एक पति को ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो पत्नी दूसरे पति माने चली जाएगी वही अपेक्षाएं की जाएगी जो कल उसने की थी, थी अगर एक पत्नी को ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो पति उसे पत्नी मारे चला जाएगा वही अपेक्षाएं किए जाएगा जो उसने कल की थी उसे पता ही नहीं है कि सब कुछ बदल गया है। और इसलिए बड़ी मुश्किल कठिनाई खड़ी हो जाती है जब कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है तो एकदम से इस दुनिया में अजमे स्ट्रेंजर हो जाता है क्योंकि ये दुनिया जिस धन को उसको मान के चलती थी वो वो आदमी नहीं रहा वो उपाय नहीं रहा उसका कि वो उसी ढंग से बोले चले उठे करे उसके लिए उपाय नहीं रहा एकदम स्ट्रेंजर हो जाता है वो एकदम अजमदी हो जाता है आउटसाइडर हो जाता है हमारी इस दुनिया में जहां हम सब इनसाइडर से एकदम आउटसाइडर हो जाता है तो एकदम बाहर पड़ जाता है उससे हमारा कोई तालमेल नहीं रह जाता तो या तो वो एक्टिंग करता रहे अभी करता रहे तो तालमेल बना रहता नहीं तो दाल में नहीं जाएगा। यानी अब वो अब वो अब अगर पति है तो वो अब अक्षर वही बातें कहता रहे जो उसने कल भी कही थी जब वो कुछ भी नहीं जानता हालांकि अब वो जानता है कि इससे कोई मतलब नहीं है मैं क्या कह रहा हूं लेकिन वो अस्टिंग करता रहे तो ठीक नहीं तो बहुत बेमौजू हो जाए कभी तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी तो ध्यान को निरंतर रूप से अभिनेता हो जाना पड़ता है नहीं तो बहुत मुश्किल हो जायेगा वो खुद बिना ना जी सके दूसरों के जीने में भी बाधा बनने लगे, उसे उसे बिल्कुल ही अभिनेता हो जाना पड़ता है क्योंकि तो अब वो अभिनय नहीं करेगा अब भी वो पत्नी से कहेगा कि तुमसे ज्यादा प्रेम में किसी को नहीं करता हूं लेकिन अभी बिल्कुल एक्टिंग है उसमें कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि तो अब असल में वो या तो सभी को प्रेम करता है या किसी को नहीं करता उपाय नहीं रहा इसको करता है ज्यादा कंपेयर भी नहीं कर सकता कोई तुलना भी नहीं लेकिन कहे वो यही चला जाएगा यानी तो अभी झंझट खड़ी हो।, <laughs> हो जाए उसकी कठिनाई खड़ी हो तो जाए क्योंकि वो पत्नी सोच ही नहीं सकती कि क्या हो महावीर के जिंदगी में बहुत अद्भुत घटना है महावीर को ये, ये क्रांति घट गई तो उन्होंने अपनी मां को जाकर कहा कि मुझे आज्ञा दे दो तो मैं सन्यासी हो अब ये जाऊनय ही था क्योंकि इस ध्यान के बाद कौन मां है किससे आज्ञा लेनी और सन्यास भी कहीं तो आज्ञा लेके लिया जाता सन्यास के भी कोई किसी से पूछना पड़ेगा कि मैं सन्यासी हो तो लेकिन महावीर ने कहा कि मुझे आज्ञा दे दो तो मैं सन्यासी हो जाऊं मां ने कहा कि मेरे सामने दोबारा ये शब्द मत निकाले जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये बात मत कर ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसी वक्त मर जाऊं तो तुम्हें तो मेरे मरने तक रास्ता देखना पड़ेगा तो महावीर ने कहा ठीक है कोई जल्दी भी ना थी क्योंकि बात तो हो गई थी इसकी कोई जल्दी भी ना थी मां की मृत्यु हो गई मरगट से लौटते अपने बड़े भाई को कहा कि अब मैं अपने घर ही लौट रहे हैं रास्ते में कि अब मैं कन्यासी हो जाऊं तो बड़े भाई ने कहा तुम पागल हो गए हो हम पे इतना बड़ा आघात पड़ा कि माँ और पिता चल बसे और तुम भी एक ही मेरे भाई तुम ही मुझे छोड़ चले जाओ ये बात ही मत करना तो महावीर जिसकी मर्जी फिर उन्होंने बात नहीं लेकिन वो घर के लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि महावीर तो चले गए रहते हैं घर में लेकिन है नहीं वो घर में रहते ही वही लेकिन धीरे धीरे वो छाया की तरह सेडो की तरह हो गए ना वो किसी को दखलंदाजी देते हैं न वो किसी को कहते हैं कि ये करो और ये मत करो न वो घर के किसी काम में भागीदार है न घर की इज्जत को बढ़ाते हैं न घटाते हैं न घर में धन लाते हैं न कमाते हैं वो कुछ भी नहीं करते वो बिल्कुल छाया की तरह रहने लगे वो जैसे की धर्मशाला है वो घर या कोई सराय है या कोई सपना है अब उसमें कोई उठते हैं बैठते हैं चले जाते हैं खाने को कोई कहता खाना खा लेते सो जाते दो चार वर्ष भी घर के लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कहा कि अब रोकन का कोई मतलब ही नहीं वो जा ही चुका है मतलब कि अब अब रोक के भी क्या मतलब है सिर्फ इस घर में मौजूद है शरीर की तरह से इसमें भी क्या सार है? कहा उन्होंने कहा कि अब आप रुके ही नहीं है जा ही चुके हैं तो हम बाधा न देंगे तो रुकते चलिए मेरी समझ समझिए कि ये आदमी पूरी जिंदगी भी रुक सकता था तो वो कहते न जाओ रुका रह सकेंगे वो जो घटना थी घट गई थी लेकिन अब इसके लिए यह सब एक्टिंग का हिस्सा था घर में होना या बाहर होना रहना कि न रहना लेकिन हमारी तकलीफ सबकी जो है वो ये है कि जब किसी व्यक्ति में ऐसी घटना घटे तो हमें हमें तो पता नहीं चलता जो बाहर से खड़े उसको देख रहे हैं हमें तो पता लगता है कि वही आदमी आगे बढ़ा जा रहा है लेकिन भीतर सब बदल गया है और ये बदलाव इतनी तीव्र है कि धीरे धीरे नहीं हुई क्योंकि धीरे धीरे जब भी होगा तो विकास होगा धीरे धीरे क्रांति नहीं होती क्रांति तत् क्षण होती वो तो एक क्षण में सब हो जाता है इधर से उधर हो जाते हैं इसलिए मैंने कहा जर्म से मेरा मतलब यह है कि छलांग बीच में आप चलते ही नहीं कदम नहीं रखते बीच में एक जमीन के टुकड़े पे आप थे और फिर एक छलांग हो गई और जमीन के दूसरे टुकड़े पे आप और बीच के टुकड़े पे आप चले ही नहीं उसमें आपने कोई कदम नहीं रखे इसलिए पुराना जमीन का टुकड़ा और नए जमीन के टुकड़े में कोई जोड़ नहीं आप छलांग लगा गए आप कूद गए हैं इसलिए मैंने जम की बात कारण था छंगी का फांसला नहीं रहा वह इंसान नहीं रहा वह जीवन ने आत्मा नहीं मगर कारण बन गया कारण कि फुल स्टॉप इधर ला होके दू दुनिया चले गई मेरा मतलब ओदा हो सकता सी ना हमारा पहलो प्रकाश करते करते शलान लगे मेरा मतलब पहलो तो यह करना पौगांग का कारण ठीक है श्लांग कुछ नहीं उन्हें किया मगर बड़ा कुछ किया जीवन इन्ना कुछ के कहने भी गर्मी एक जीवन पुराने तो ये भी, भी, भी समझने की बात है ये भी समझने की बात है ये बहुत समझने की बात है और बहुत कठिन है समझना एकदम कठिन बात है तो कठिन इसलिए है कि हमें यह लगता है कि माने की यह छलांग हो गई लेकिन उसने कुछ किया होगा उससे कारण बना होगा उस कारण से छलांग भी अगर कारण से छलांग हुई तो कंटीन्यूटी जारी है अगर कारण से छलांग हुई तो फिर सातत्य तो जारी है, फिर छलांग में तो फिर विकास ही हो रहा है और ये समझना इसलिए कठिन है कि हम बिना कारण के कोई चीज समझ ही नहीं सकते जिंदगी में जहां हम सब चीजों का कारण है कारण है उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस जिंदगी में जिसको हम जी रहे हैं वहां हर चीज का कारण है कारण है फिर उसका कार्य है कॉज है फिर इफेक्ट है हमने बीज बोया इसलिए वृक्ष हुआ है बीज वृक्ष में कोई छलांग नहीं क्योंकि बीज ही तो वृक्ष हुआ है अगर बीज हम न बोते तो वृक्ष न होता तो बीज वृक्ष में कोई छलांग नहीं विकास फिर वृक्ष में बीज लग जाएंगे वो भी छलांग नहीं वो भी विकास इस जिंदगी में जिसको हम जानते हैं विज्ञान जिस जिंदगी को जानता है उसमें तो कॉज और इफेक्ट है और यही रिलीजन और विज्ञान का फर्क है ये बहुत गहरा फर्क विज्ञान कहता है बिना कारण के कुछ भी न होगा और रिलीजन कहता है सब अकारण जो बहुत गहरा फर्क है विज्ञान कहता है बिना कारण के कुछ होगा ना कारण हो जाएगा तो घटना घट जाएगी और धर्म ये कहता है कि सब अकारण आकारण क्यों कहता है क्योंकि धर्म को अपनी तकलीफ है धर्म को तकलीफ यह है कि वो अल्टीमेट आखिरी चीजों को खोज रहा है समझ लो क्यों मैं इसलिए पैदा हुआ कि, कि मेरे पिता कारण बने मेरी मां कारण बने मेरे मां और पिता पैदा हुए उनके पिता और मां कारण बने इसको हम खोजते चले जाएं खोजते चले जाए लेकिन ये पूरा जगत किस कारण से पैदा हुआ कठिनाई खड़ी हो जाएगी इस पूरे जगत का कारण खोज नहीं अगर कोई कहे कि भगवान के कारण से पैदा हुआ तो भगवान के साथ कठिनाई खड़ी हो जाएगी कि तो भगवान के पैदा होने का क्या कारण तो भगवान को हम कहेंगे अनकास्ट उसका कोई कारण नहीं वो बस हुआ वो बस हुआ उसका कोई कारण नहीं या जो भगवान को नहीं मानता वो कहेगा ये जगत हुआ इसका कोई कारण नहीं ये छलांग है होने से होने में इसका कोई कारण नहीं का कोई कारण नहीं क्योंकि अगर हम कारण खोजेंगे तो फिर तो अंत ही नहीं आता तो कोई अंत नहीं आता ये और जब एक एक व्यक्ति को छलांग लग जाती है जीवन बदल जाता है नया जीवन हो जाता है तो जो पीछे खड़े हैं वो वहां भी कारण खोजेंगे वो तो वहां भी कारण खोजेंगे याद में बदल क्यों गया इसकी पत्नी मर गई इसके चित्त में दुख हुआ वे आ गया लेकिन अनेक लोगों की पत्नियां मर गई और विराग नहीं आता बल्कि दूसरी पत्नी की तलाश शुरू हो जाती कोई कहेगा इसके घर में आग लग गई धन नष्ट हो गया इसको विराग आ गया लेकिन कितने घर में आग लगती कोई विराग नहीं आ जाता ये कोई भी कारण नहीं अगर यही कारण है तो ये आदमी बदला ही नहीं ये आदमी वही का वही है मकान नहीं जला था तो मकान में रहता था मकान जल गया तो सुन्यासी हो गया आदमी वही का वही पत्नी नहीं मरी थी तो पत्नी के साथ रहता था तो पत्नी मर गई तो पत्नी के साथ नहीं रहता आदमी वही कब इसमें कोई फर्क नहीं हो गया नहीं हमारी जिंदगी में एक अनकास्ट जंप भी है अनकास्ट जिसके लिए हम कोई कारण न बता सकेंगे कि इस कारण ऐसा हुआ अगर कारण बता सकेंगे तो सिलसिला शुरू हो गया वो फिर जंप नहीं रहा माना कि हमारी और सारी जिंदगी जुड़ी हुई है अगर हम प्रेम करते हैं तो कारण अगर घृणा करते हैं तो कारण अगर किसी से दोस्ती बनती है तो कारण दुश्मनी बनती है तो कारण हमारी जिंदगी में सब कारण सिर्फ एक जगह जाके जहां की आखिरी छलांग लगती है जहां न किसी से दुश्मनी रह जाती न दोस्ती रह जाती और न किसी से प्रेम रह जाता और न घृणा रह जाता जहां ना कोई अपना रह जाता न कोई कराया वह अनकारष अकारण कुछ होगा समझना न मुश्किल है क्योंकि समझ कहेगी कि बिना कारण हो कैसे सकता है क्योंकि समझ कारण मांगेगी ही वो कहेगी कि, कि होगा कोई कारण जरूर छिपा हुआ। कारण का पता लगाना पड़ेगा और इस कारण के पता लगाने से बहुत दिक्कतें पैदा हुई दिक्कतें इसलिए पैदा हुई कि हम जब पता लगाने जाते तो हमें कुछ न कुछ कारण मिल जाता है जैसे कि हमें पता लगाया कि पत्नी मर गई ये कारण था एक आदमी को क्रांति हो जाने का तो हम सोच सकते हैं कि अपनी पत्नी को मारा तो क्रांति हो जाए एक आदमी के घर में आग लगी दो, घर के बाहर निकल गया तो मैं घर में आग लगा दूं तो मेरी जिंदगी में क्रांति हो जाए हमें लगता है कि एक आदमी धन दौलत को लाथ मार दिया तो लात मारने से उसकी जिंदगी में बड़ी शांति आ गई तो मैं भी लात मार दू तो शांति आ जाए नहीं आएगी सिर्फ धोखा हो जाए वो जो कारण हमने खोजा है वो हमने खोज लिया क्योंकि वो जो आखिरी अल्टीमेट जम्प है वो बिल्कुल अकार है और इसलिए भी अकारण है कि अगर उसमें कारण हो तो कल कारण हम पीछे हट जाए तो जंप वापस लौट सकता है। अगर कोई भी कारण से मेरे मन में कोई भी कारण से मैं परमात्मा में प्रवेश किया तो कल अगर वो कारण न रह जाए तो मुझे वापस लौट आना पड़े यानी कल मुझे पता चले जंगल में कि वो पत्नी मरी नहीं थी बेहोश वो होश में आ गई मरघट से लोग घर वापिस ले आए तो मैं भाग के घर आ जाऊं मुझे पता चले कि वो जो मकान में आग लग गई है वो इंश्योर था मुझे पता नहीं था लड़के ने उसे इंश्योर किया हुआ है मैं नाहक जंगल में आ गया हूँ सब पैसा मिल गया मकान का दूसरा मकान बन रहा मैं वापिस लौटा मेरा मतलब सुन ना मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई कारण है तो वापस लौटने की निरंतर संभावना है लेकिन परमात्मा से कोई कभी वापिस नहीं लौटता क्योंकि वो अकारण घटना है और लेकिन हमारी समझ का नियम यह है कि बिना कारण के समझ राजी ना होगी समझ कहेगी कि कारण होना ही चाहिए कारण होना ही चाहिए क्योंकि समझ समझ का सूत्र यह है कि वो कहती अनकाष्ट हो ही नहीं सकता समझ इसलिए समझ के बाहर है परमात्मा इसलिए समझ के बाहर है धर्म समझ के बाहर है ध्यान वो बियड अंडरस्टैंडिंग है उसका कारण ही यह है कि समझ के नियम है अपने और वो नियम बहुत सख्त है वो नियम कहते हैं कि नियम के विपरीत तो कुछ हो नहीं सकता हर चीज का कारण होता है आपको पता न हो लेकिन बीज बोया गया होगा तभी वृक्ष हुआ नहीं तो वृक्ष हो ही नहीं सकता बिल्कुल तो ठीक कहती है समझ वो कहती पानी गर्म किया गया इसलिए भाप बना होगा ये तो हो ही नहीं सकता कि गर्म न किया गया और भाप बन ले इसीलिए समझ धीरे धीरे वैज्ञानिक हो जाती और जितनी समझ दुनिया में धर्म कम हो जाता उसका कारण क्योंकि समझ जब सब जगह मांग करने लगती वो एक चीज जो अनुकाड है वो उसके बाहर पड़ जाती है और वो उसको इंकार कर देती है कि नहीं ये हम न मान सकेंगे ये हम न मान सकेंगे क्योंकि ये बात सारी चीजें तो नियम के भीतर है ये एक ही बात नियम के बाहर क्यों हो लेकिन अगर ये बात भी नियम के भीतर है तो धर्म खत्म हो जाएगा किसी दिन क्योंकि विज्ञान इसको भी पकड़ लेगा आज विज्ञान ने पकड़ लिया कि आपके भीतर मलेरिया है तो कारण है उसका यह पायसन आपके भीतर चला गया ये कीटाणु आपके भीतर चला गया हम इससे उल्टा कीटाणु भीतर डाल देते हैं इसको हम खत्म किए देते हैं मलेरिया बाहर खत्म हो जाएगा तो पेट खत्म हो जाएगी क्योंकि सब चीज का कारण हम खोज लेंगे अगर किसी दिन हमने ये कारण भी लिया, खोज लिया कि महावीर या बुद्ध या कृष्ण में क्रांति कैसे हो गई तो हमने इसका कारण खोज लिया तो उस कारण का इंजेक्शन हम किसी को भी दे देंगे उस कारण का उस क्रांति हो जाएगी धर्म तो ये कहता है कैसा ऐसा हो नहीं धर्म तो ये कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कभी क्या बात बाहर इसको मैंने नहीं कर सकते ये अनमैनेजेबल लेकिन धर्म समझा नहीं पाता इसलिए धर्म बहुत लचर मालूम पड़ता है जब कोई वैज्ञानिक तर्क करने लगता है उसके साथ तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है तो वो ये नहीं बता पाता कि कैसे ये हुआ वो ये कह सकता है कि बस ये हुआ न हमने कुछ किया था ना कोई कारण था बस ये हुआ और इसलिए फिर धार्मिक में एक भाषा विकसित कर लिया है जिसने उसे और दिक्कत में डाल दिया वो कहता परमात्मा की कृपा से हुआ उसका कोई मतलब इतना ही अनकास्ट धार्मिक आदमी कहता है कि उसकी कृपा से हुआ वो यही कह रहा है कि भी कोई कारण तो दिखाई पड़ता नहीं अपने में कोई पात्रता नहीं दिखाई पड़ती अपनी समझ के भीतर नहीं मालूम पड़ता हुआ है जरूर बफरे तो एक ही रास्ता है जो उसकी कृपा से हुआ होगा मगर ये भी उसने कारण खोज लिया इसने कारण खोज लिया तो फिर दूसरे लोग उसकी कृपा पाने चले गए वो कह रहे हैं मंदिर में हम गुतने पे कह रहे हैं तुम्हारे चरणों में हम पे भी कृपा करो ना इस आदमी में लोग कर करते नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं कृपा से भी नहीं हुआ क्योंकि वो भी कारण ही खोजना है नहीं इस तथ्य को अकारण ही स्वीकार कर लेना होगा ये हो जाता है और जब हो जाता तब पता चलता है कि कोई भी तो कारण नहीं छलांग हो गई लेकिन जब तक शनाग न हुई हो तब तक, तक हम कारण की दुनिया में जीते हैं जो मन के सोचने का ढंग है वो कार्य और इफेक्ट का है वो बिना कारण के सोच ही नहीं सकता कि जब तक हम मन की दुनिया में जीते हम कहेंगे कि नहीं ये बात जस्ती नहीं ये मैं भी कहूंगा कि जस्ती नहीं ये मैं भी कहूंगा ये मैं भी कहूंगा कि जस्ती मुझको भी नहीं ये बात लेकिन अब इससे कोई उपाय नहीं जस यह ना जैसे होता ऐसा ही है कि अकार थे बिल्कुल तभी जम्प है जम्प का आप मतलब समझे अनकाज होगा तो ही जम्प होगा अगर कारण होगा तो फिर विकास होगा कारण न होगा तो क्रांति होगी और जब कारण के बिना हो जाएगा तभी नए का जन्म होगा कारण कभी भी पुराने से छुटकारा नहीं लेने देगा कारण का मतलब ये है कि पुराना मौजूद रहा है दओल्ड वो जो था वो है मौजूद बीज था वो पुराना उसमें से वृक्ष निकल आया लेकिन ये वृक्ष है उसी बीज का इसमें कुछ नया नहीं ये सब उस बीज में छिपा था वो मैनिफेस्ट हो गए, वो प्रकट हो गए, लेकिन है पुराना नया कुछ भी नहीं इसलिए अगर विज्ञान की भाषा को हम समझे तो नया कुछ भी नहीं सब पुराना वो पुराने में छिपा था, प्रकट हो गए आप कोर्ट पहले आपने कोर्ट निकाल दिया नया क्या है आपका शरीर दिखाई पड़ने लगा बीज ने कोई कोट पहन रखा था वो निकल गया वृक्ष दिखाई पड़ने लगा बीज नंगा हो गया तो वृक्ष दिखाई पड़ने लगा इसमें कोट पहन रखा था जो जमीन में गल गया टूट गया बिखर गया और भीतर जो छिपा था वो बाहर निकल आया एक माँ के पेट में बच्चा है वो अभी छिपा है अभी दिखाई नहीं पड़ रहा कल वो पैदा हो जायेगा बाकी पुराना ही है नया क्या है असल में कास्ट जहाँ तक काम कर रहा है वहां तक नए की कोई संभावना नहीं कास्ट का मतलब यह है डिटर्मेंट बाय द ओल्ड कास्ट का मतलब ये होता है कि पुराने के द्वारा निर्धारित लेकिन ये जो अनुभव है मुक्ति का अनुभव कहें सत्य का कहें परमात्मा का कहें निर्वाण का कहें ये ये, ये ये पुराने के द्वारा निर्धारित नहीं ये पुराने से एकदम ही बिछ हो जाना तकलीफ है पुराने से टोटली अलग हो जाना उसमें इतना सा भी सूत्र नहीं बचता पुराने का जिसको हम कह सकें कि ये कारण रहा नहीं पुराने से एकदम ही अलग हो जाना पुराने से जो एकदम अलग हो जाना है उससे हमारा कोई संबंध ही ना रहा यानी कहीं कोई जरा सा भी ब्रिज नहीं है जिसपे हम चल के आ गए हों अगर ब्रिज है तो कंटीन्यूटी हो गई ब्रिज नहीं है गैप है एब्रिश है खाई और एकदम नाया कि पुराना नहीं जो नया हो गया किसी समझ के बाहर है मामला तो मेरा ये कि जो तो करते करते ऐसा टैम आ जो तो नहीं पता लगता किदा हो गया नहीं मेरा, मेरा नहीं। मतलब करते करते ऐसा मेरा मतलब ये मेरा मतलब करते कि समझाइड़ा सा करी कर भाषा कर कर हाँ। तो तो कर का मत, मतलब मतलब लफजी कहनी है कुछ भी बोले मेरे नहीं क्यों कह रहा क्यों कह रहा हूं क्योंकि हमारा मन जो है उसके लिए तत्काल बात समझ के भीतर हो जाती है जैसे हम कहें कि करते करते करते करते ऐसा क्षण आ जाता है कि हो जाता है लेकिन करते करते के कारण ही आता है क्षण तो फिर बात कर पर हो गई नहीं उसके कारण नहीं आता यानी मैं ये कहता हूं कि ना करते करते करते भी क्षण आ जाता है मैं ये नहीं कहता हूं कि करते करते आ जाता ना करते करते भी आ जाता जाते एक आदमी प्रार्थना करते करते की भी छलांग ले लेता और एक आदमी बिना प्रार्थना किए भी छलांग जाता और एक आदमी गीता को पहते पहते भी छलांग पाता और एक आदमी गीता को फेंक के भी छलांग जाता कारण जैसी कोई चीज नहीं पता चलती और जब कोई आदमी इस छलांग में उतर जाता तब वो एकदम मुश्किल हो जाता उससे हम पूछने जाए कैसे हुआ हाउ डिड इट हैपन ये नहीं बता बता नहीं सकते इसका यह मतलब नहीं कि उसे पता है बताया नहीं जाता वो ये ये भी अगर कहे कि मुझे पता नहीं कि इसका यह मतलब नहीं कि उसको पता नहीं होगा जरूर कोई कारण ना नहीं बता सकते का मतलब है कि कोई कारण ही नहीं है बस ये हो गया इट हैज हैपेन्ड इसके लिए कहीं कोई सूत्र नहीं मिलता इसका कोई कहीं कोई रास्ता ही नहीं है और अगर बुद्धि को ये ख्याल में भी आ जाए कि संभव तो अभी छलांग हो सकती है लेकिन जब तक बुद्धि को बुद्धि हमेशा बाधा डालेगी इसलिए छलांग में वो कहेगी कि नहीं कुछ ना कुछ रास्ता होगा जो हमें पता नहीं जो पहुंच गए हैं वो कहीं से पहुंचे होंगे जरूर पहुंचे होंगे कहीं से हो सकता है उनको भी पता ना हो लेकिन रास्ता तो होगा ही हो सकता है वो धक्का मुक्की खाके रास्ते पर पड़ गए होंगे हो सकता है आंखें बंद रही होंगी चलते चलते उस जगह पहुंच गए होंगे लेकिन कोई जगह होगी जहां से ये हुआ है जहां से ये हो सकता है हमको भी पता लगाना चाहिए कि वो जगह कहां है वो रास्ता कहाँ है वो वो ब्रिज कहाँ है उन्होंने कौन सा आधार रखा किस जगह पर खड़े होकर जंपिंग बोर्ड क्या था उनका जिस पे से खड़े होकर वो छलांग लगा गए उस बोर्ड को हमें भी खोज लेना पड़ेगा हमारी बुद्धि यह कह के हमको दिक्कत में डाल दे फिर हम उसी काम में लग गए नहीं बुद्धि ठप्प हो जाएगी जिस दिन अकार होती है घटना इसका जरा सा भी ख्याल पैदा हो जाएगा तो बुद्धि एकदम ठप हो जाएगी जाम हो जाएगी बुद्धि कहेगी अपने बस के बाहर बात होगी अपने बस के भीतर की जब तक का संबंध था, अपने बस के बाहर हो गई और अगर बुद्धि इतना समझ लेगी अपने बस के बाहर हो गई तो बुद्धि हट जाती मार्ग से नहीं तो बुद्धि नहीं हटती और मजा यह है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं मैं भी जानता हूं कि वो जच नहीं सकता नहीं, ये ये मामला नहीं है कि मैं जब आपको समझा रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपको जज जाएगा ये मैं नहीं मानता हूं मुझे भी कोई ये समझाता तो मैं भी नहीं मान सकता था जो मुझे भी कोई समझाता तो मैं भी उससे लड़ जाता कि आप गलत कह रहे हो मैं उसको सिद्ध कर देता कि गलत है ये बात बिना कारण के कैसे होगा लेकिन जो हुआ है वो बिना कारण हुआ है इसलिए और इसलिए उसमें कोई पात्र अपात्र नहीं है उसमें कोई दावेदार नहीं हो सकता कि मुझको हो जाएगा तुमको नहीं हो सकता तुम अपात्र तुम बड़ी पीते हो तुमको नहीं हो सकता कि तुम वैश्य के घर देखेगा तुमको नहीं हो सकता तुम रात में खाना खा लेते हो तुमको नहीं हो सकता कि तुमको क्या, हो कि तुमको क्या होगा ये इसलिए इसलिए मैं बहुत कठिनाई में रहता हूं कठिनाई में ये रहता हूं कि इससे कहीं कोई कारण नहीं जोता है कहीं कोई कारण नहीं लेकिन इस जगत में ऐसी घटना भी है जो अकारण है और वही घटना स्पिरिचुअल है जो अकारण है वही मिरेकल है जो अकारण है वही चमत्कार है जो अकारण है और जहां तक कारण है वहां तक धर्म का कोई संबंध नहीं वो तो लेबरेटरी और विज्ञान की बात है वो सब पता लगा लेंगे वो सब पता वो तो इसका भी फिक्र में है वो तो पूरे वक्त ये कहते हैं कि बुद्ध जैसे आदमी में हारमोन अलग तरह के वो तो उसका कारण पता लगाने में लगे हुए पूरे वक्त वो तो ये कहते हैं कि बुद्ध के व्यक्तित्व में हार्मोन की भेद है केमिकली बुद्ध के शरीर में हार्मोन दूसरे ढंग के है तो वो हार्मोन अगर किसी दिन बुद्ध का पूरा कंपोजिशन पता चल जाए कि पूरे शरीर में क्या क्या हार्मोन किस किस मात्रा में थे तो हम बुद्ध पैदा कर लेंगे विज्ञान का तो मानना ही है सिर्फ तो पकड़ ही है कि ये सवाल ही नहीं है इसको पूछने का क्योंकि तो कारण तो होना ही चाहिए तो हम हां अगर हम बुद्ध को पूरा डिस्टेक्ट कर सके किसी दिन और उसका सब खोजबीन करके सब हमने पता लगा लिया हमको पता चल गया कि इसमें इतनी मात्रा में ये चीज इतनी मात्रा में ये चीज इतनी मात्रा उतनी मात्रा में किसी में भी कर देने से बुद्ध पैदा होगा लेकिन ये, ये सोचना भी बहुत कष्टपूर्ण है कि अगर किसी दिन ऐसा संभव हो जाए कि हम बुद्ध को लेबरेटरी में पैदा करने लगे उस दिन जगत और भी बीमानी हो जाए क्योंकि उस दिन फिर बुद्ध का भी कोई मतलब न रहा उस दिन किसी के ज्ञान को उपलब्ध करना भी व्यर्थ की बकवास हो गई इसमें कोई तो मतलब न रहा कि मैं तो ये मेरी ये बिल्कुल ही इेशनल बात है इसमें कोई कोई तर्क और बुद्धि की बात नहीं इस मामले में बिल्कुल इर्रेशनल रेशनल हूं एकदम मूलों से राजी हुई इस मामले में ये जो मामला है यहां चलांग घटती है जहां कोई कारण नहीं हो हम बिल्कुल पता लगा लें बुद्ध का सारे शरीर का और सब शरीर में निर्मित कर दें फिर भी बुद्ध घटित नहीं होगा जो आप तो बात नहीं है, है। जवाब नहीं जी रहा हाँ इसलिए उसको अकारण ही और अकारण के साथ बड़ी कठिनाई ना कठिनाई ये है कि बुद्धि कैसी कैसे, कैसे? बुद्धि का बुद्धि का मैथड तदा कारण उसका ढंग सोचने का यह है कि कारण पता चला हुआ है तो कारण होगा इसलिए तो बुद्धि परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि परमात्मा अकारण है अगर बुद्धि वहां तक पहुंच जाएगी तो वो बुद्धि तो वाला पूछता है कि परमात्मा का होने का कारण क्या है इसने दुनिया बनाई तो इसका कारण क्या है आपने किसी के किस साथ आपके जीवन में प्रेम हुआ तो कारण क्या है कारण होना चाहिए वो सारी चीजों का कारण पहुंच गई आप हुए तो कोई कारण होना चाहिए तो बुद्धि ने कारण का बहुत जाल फैलाया है हमारा पुनर्जन्म है कर्मवाद है वो सब कारण का फैलाव उसमें, उसमें सब साइंटिफिक बातें हैं वो वो सब कारण का ही फैलाव हम ये कह रहे हैं कि पिछले जन्म में आदमी ने ये काम किया था इसलिए ये आदमी ऐसा हो गया कारण खोज रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं पुनर्जन्म की कर्म का सिद्धांत कोई भी आध्यात्मिक बातें नहीं आध्यात्मिक बात तो वहीं से शुरू होती जहाँ से बुद्धि जवाब देना शुरू कहती कहती हमारा समय अब इसकी इस जगह हमारी यात्रा ना रही यहां अगर जाना है तो हमको छोड़ के जाना पड़े अगर धर्म में प्रवेश करना है तो बुद्धि को एक जगह छोड़ के जाना पड़े जैसे मंदिर के बाहर जूते उतार आते हैं ऐसे ही प्रभु के मंदिर के बाहर बुद्धि को उतार के रखना। और उस सबसे अड़सन तभी आती जगह कारण का सवाल उठता है क्योंकि तभी बुद्धि कहती है कि क्या तुम गलती कर रहे हो कहा पागल होने जा रहे हो पागल हो जाओ मुझे साथ रहने दो मैं जांच पड़ताल करती रहूंगी कि बात ठीक है कि नहीं हम जरा जांच पड़ताल कर लेंगे कि भगवान सच्चा है कि नहीं जो बैठा है झूठा तो नहीं ये क्योंकि मुझे छोड़ गए तुम पता कैसे लगाओगे तो बुद्धि कहती मुझे सांस रखो हर वक्त मुझे सांस रखो उसका दावा है और वो हमको जत्ता भी है क्योंकि हम उसके अभ्यासी लेकिन एक और दावा भी है जी? ब्रेन बदले हाँ, जा सकते हाँ ब्रेन बदले जा सकते हैं असल में चूंकि ब्रेन जो है ब्रेन कोई आध्यात्मिक चीज नहीं बिल्कुल मटेरियल है नहीं जा सकता है बिल्कुल बदला जा सकता है लेकिन ये जो घटना है ये ब्रेन की घटना नहीं है ये जो घटना है ये उसमें भी घट सकती जिसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं थी स्कूल में फेल हो गया परीक्षा में कभी आंकड़े नहीं मिले कभी नंबर नहीं लगा उसको भी घट सकता है ये ब्रेन का मामला नहीं ब्रेन का मामला होता तो आइंस ट्रीम को घटना चाहिए तो कबीर को घटना मुश्किल हो जाए क्योंकि तो कबीर के पास का है का ब्रेन मैट्रिक भी फेल हो जाए बैठा उनको हाँ ये, ये मेरा रह ब्रेन का मामला नहीं है ब्रेन का मामला हो तो अक्सर तो उल्टा मामला है जितना बुद्धिमान आदमी हो उतना मुश्किल होता है धार्मिक होना उसका क्योंकि तो उसकी बुद्धि कहती है ये बातें तो कुछ अटवटी मालूम पड़ती है ये कुछ जमती नहीं ये सब उल्टा मामला मालूम पड़ता है ये कुछ बात ठीक नहीं मालूम पड़ती तो ब्रेन तो बदला जा सकेगा बदला जा रहा है ब्रेन तो बहुत छोटे-छोटे चीज से बदला जा रहा है ब्रेन का तो कोई मामला नहीं क्योंकि ब्रेन तो बिल्कुल ही फिजिकल शारीरिक बात उसमें तो सब चीजें तत्व सबको बदला जा सकता है मगर फिर भी आपके पास कितना ही अच्छा ब्रेन हो इससे क्रांति नहीं हो जाता वो क्रांति बात ही अलग है वो कभी मूल में भी हो जाती और कभी बुद्धिमान में भी नहीं होती कभी बड़े से बड़ा बुद्धिमान सिर पटक पटक के मर जाता है और कभी बिल्कुल बुद्धिहीन गति कर ऐसा भी नहीं है कि बुद्धिहीन होने से गति हो जाएगी अगर ऐसे होते तो ऐसा भी... हो हो। भी नहीं है कि हम कोई बुद्धिहीन हो जाएंगे तो गति हो जाएगी फिर कारण मिल जाएगा फिर कारण मिल वैसा भी नहीं नहीं तो वो भी तो मामला वही का वही तो बुद्धि तो थोड़ी तो कम की जा सकती है अगर अगर बुद्धिहीन गति करते हो तो ब्रेन को थोड़ा सा कम किया जा सकता है उसको डैमेज किया जा सकता है उसके कुछ हिस्से तोड़े जा सकते हैं बिगाड़े जा सकते हैं तो बुद्धिहीन हो जाओ लेकिन बुद्धिहीन भी बैठा रहता है उसको भी नहीं हो जाता इसलिए मैं कह रहा हूं कि कारण खोजना असंभव है कारण है ही नहीं है और अगर ये ख्याल आएगा अगर ये ख्याल भी आ जाए कि अकार है तो सब बड़ा रास्ता साफ हो जाए क्योंकि तब सब भय मिट जाए सब सहारे छूट जाए सब गुरु को पकड़ने की जरूरत ना रह जाए ये मेथड का उपयोग करें कि ये मेथड का करें कि ये कर्म योग करें कि ध्यान करें कि भक्ति करें सब छूट जाए और अगर इस क्षण में एक क्षण भी हम रुक जाएं, कि ठीक है भैया तो अकारण हो जाता है इसमें मेरा कोई बथ नहीं हेल्पलेस ले तो अहंकार के लिए गति ना रही कि मैं कुछ कर लूं कारण वो तो अहंकार के लिए गति है वो इंतजाम किए देते कर लेंगे इंतजाम आज निकल कर लेंगे फिर गति ना रही ठप हो गया एक डेड एंड आ गया और ये डेड एंड जितने जोर से आ जाए जंप हो जाए लेकिन फिर भी कारण कारणकारी का संबंध नहीं